हरि वो हरिव बुलवन बिहारी लाल की जय श्री राधा गिरीन्द्र बिहारी देव की जय श्री संकल्प कल्प द्रुम ग्रंथ की जय श्री श्रीताय गौर हरिव श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल राधारमण हरि गोविंद जय जय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 गोविन्द जय जय गोपाल जय जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविन्द जय जय भगवान बोलवृंदवन बिहारी लाल की जय ओम नमो भगवती पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जय पराशर सू सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यमलगल वाग्म मम तम जगत्पेवती विश्वसर्ग नव लक्षण लक्ष क्ष धाम जगद्धा नमा तत् हृदय से प्रेरणया प्रवर्तितो हम बराकुर तस्य हरे पदकमल वंदे श्रीचतन्यदेव वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरून्वैषवाईश्चप श्री श्री साग्र जात सह गण रघुनाथान तम सजीव साद्वैतम सवधूत पर्जन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यं श्रीराधा श्री कृष्ण पादान सह गणलताी विशाखाविता आजान लुजौ कनक संकर्तन पितर कमलायता युगधर्म पलौ बंदे जगत्वता अनर्पित चली चरा करुणेवतीर्ण कलौ समर्पयत मुन्न तोज्वल सां सुभक्तिश्रिय हरपुरट सुंदरगदू सदी सदा हृदय कंदर स्फुशीनंदन जयता मस्वद श्री राधामोहनौ दिव्य बृंदारण्यकलद्रुमा श्रीमद्रगार्न रत्न सिंहासन स्थौ श्रीमद्द्रधा श्री गोविंद देशा सगौ स्मरा श्रीमरासरसारंभी वंशीब्ट्टट स्थित कर्शन वेणुस्वै गोपी गोपीनाथ श्रेयोस्व नारायण नमस्कृत्य नरम चरोत्तम सरस्वती व्यास तक जय्छाकुभ्य कृपाद्यक्ता पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभु करुणाबुराशे हे ऊपुर्गतजन दया हे भट्टुम सुमते रघुनाथदासजीव मे कुर मते दयांद्र बुलश वृंदावन बिहारी लाल की जय पर मंगल श्री विष्णु चक्रवर्ती पाद द्वारा प्रकट किए गए श्री संकल्प कल्प दुर्ग्रंथ चौथा श्लोक है पूर्व प्रसंग में ये निर्पण कर के रागानु का भक्ति में चार मूल तत्व हैं गौर हरी सर्वप्रथम लोभ लोभ के बाद में अंगत्य नृत्य प्रकार का या गुरुजनों का फिर कृपा और चौथी चीज है अपने स्वरूप का ध्यान करते हुए सेवा जहां स्वरूप का ध्यान करते हुए सेवा की जा रही है वहां स्वरूप बोध में चार चीज का साधक को साधन में ध्यान रखना पड़ेगा पांच चीजों का निज अभीष्ट भाव क्या है निज अभीष्ट भाव संबंधी वस्तु क्या है फिर तीसरी चीज निज अभीष्ट भाव के अनुकूल कौन सी वस्तु है अनुकूल में उसे ये विचार करना चाहिए कि स्वल्प भोजन फिर किंचित स्वतंत्रता इनको धारण करते हुए वो विराजमान हो और श्रीमद वृंदावन में प्रसन्न चित्त होकर के रहे झीकते हुए नहीं रहे ये स्व अभीष्ट भाव अनुकूल और अमिरुद्ध में सात्विक जीवन जो है उसको बिताए वृद्ध वस्तुओं का त्याग करें इनको उदाहरण करते हुए साधक जब विराजमान होगा और उस समय श्री विश्वनाथ चकुवर्ती जी कृपा करके ये उपदेश प्रदान कर रहे हैं कि स्व अभिष्ट भाव जहा हम साधन कर रहे हैं तो हमारे पास में साधन के लिए किम और कदा इन दो वस्तुओं के अतिरिक्त तो और कोई दूसरी वस्तु बाकी नहीं है किम में तीन चीजों का विचार करना है कि वो जो हम अभिलाषा कर रहे हैं वो बड़ी मूल्यवान है क्या ऐसी चीज मुझे मिल जाएगी म का एक भाव किम का दूसरा भाव के मेरे पास में कोई दूसरा साधन है नहीं मैं साधन विहीन हूं ऐसे साधन विहीन व्यक्ति को भी क्या वो वस्तु तो मिल जाएगी और तीसरी बात ये कि मैं केवल साधन विहीन ही नहीं हूं बल्कि मैं तो अपराधी हूं फिर भी क्या वो वस्तु मुझे मिल जाएगी ऐसे तीन चीज का यदि विचार किया जाए तो किम क्या ये सेवा मुझे मिलेगी उसके स्वरूप का प्राकट्य होने लग जाएगा तीन दृष्टियों से और कदा का तात्पर्य है कि हे श्री स्वामी जो आपकी कृपा के बिना मेरे पास में कोई दूसरा विकल्प भी नहीं कदा का मतलब है यदि कोई विकल्प होता तो उसको ले लेता परंतु विकल्प कोई है नहीं केवल आपकी कृपा का ही एकमात्र विकल्प है इसलिए कदा को ध्यान करें और कदा का तात्पर्य है मेरे पास में समय भी नहीं अब सब कुछ तो समय बीत गया इसलिए जल्दी से जल्दी मुझे कृपा की तो इन पांच चीजों का किम और कदा में विचार करना किम में तीन चीज और कदा में दो चीज किम में तीन चीज हैं कि जिस चीज की मैं जिस सेवा की अभिलाषा कर रही हूं वो सेवा बड़ी भारी मूल्यवान है फिर जो व्यक्ति चाह रहा है ऐसी मैं साधन विहीन हूं मैं साधन विही नहीं हूं बल्कि मैं अपराधी भी हूं अपराधी ये तीन चीजों का विचार तो किम में करना है और कदा में विचार करना है कि क्या इसके अलावा मेरे पास में कोई दूसरा विकल्प है दूसरा विकल्प दिखता ही नहीं है ही नहीं कोई विकल्प आपकी कृपा के बिना है कदा कब ये कृपा होगी और मेरे पास में अब साधन नहीं है समय नहीं है ऐसी स्थिति में व्याकुल जल्दी से कृपा कर करो कोई दूसरा विकल्प है नहीं और जल्दी से कर करो इस प्रकार कदा के दो भाव को धारण करते हुए कि इसके अलावा कोई दूसरा साधन नहीं है और देर मत करो अब जल्दी से कर कृपा करो ये व्याकुलता इन दो चीजों को धारण करके साधक जब विराजमान होता है किम और कदा के रूप में जब वो रोता है तो श्री प्रिया जी की कृपा अवश्य ही जल्दी से हो जाती है यहां पर ऐसी ही एक दुर्लभ वस्तु की प्रार्थना कर रहे हैं अपनी अयोग्यता होते हुए भी अपराधी होते हुए भी कोई दूसरा साधन न होने के कारण और समय की व्याकुलता के कारण कह रहे हैं कि प्राण प्रिय कुसुम तल्प मलंकुरुत्वच्चोक्ति मकरंद रसम धयानी मां मुंश माधव सती वाचस निकटम हरिम आक्ष किशोरी जी कब आप कृपा करके मुझे अपनी दासी बना करके रखेंगी जब श्री श्यामचंदर अत्यंत उत्सुक होकर के आपसे ये प्रार्थना करेंगे कि हे प्राण प्रिय कुम तल्प मलंकुरुत्व मैंने बड़ी सुंदर निकुंज मंदिर की रचना की है उसमें पुष्प की शैया अपने हाथ से चुन करके मैंने बनाई है सुंदर पुष्प का तकिया बनाया है हे प्राण प्रिय इस कुसुम तल्प को फूलों की शैया को आप अलंकृत करने के लिए पधारो ऐसी श्री श्याम सुंदर आप अनुकूल नायक होकर के स्वाधीन भर्त्र का श्री विश्वानंदि मेरी जो स्वामी है उन स्वामी से कब प्रार्थना करेंगे और उनके शामसंदर के ऐसे ललचाए हुए वचनों को इति अच्तोक्त मकरंद रसम धयानी सर्व गुण संपन्न अच्छुत सारे गुण कौन से गुण उनमें नहीं है सारे गुणों से भी युक्त है ऐसे सर्वगुण संपन्न श्री श्याम सुंदर के रसम धयानी इन वचनों में जो मधुरमा है उस मधुरमा को मैं श्रवण करूंगी माने परवेश जो है वहां का जो एटमोस्फियर है वो ऐसा है बड़ी सुंदर कुंदर कुंज रचना श्याम सुंदर ने बनाई है और प्रतीक्षा देख रहे हैं कब श्री स्वामी जो आए कब श्री स्वामी जो पधार अशी श्याम स्वामी जो जिस समय पधाने श्याम सुंदर अत्यंत उत्सुक होकर के श्री प्रिया जी का स्वागत कर रहे हैं और स्वागत करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रिय चलो चलो मैंने बड़ी सुंदर रचना की है अब ये दासी भी श्री स्वामी जी के पीछे पीछे पंखा करती हुई उनकी सेवा करते हुए श्री प्रिया जिस समय अभिसार कर रही है उस समय ये दासी भी वहां खड़ी है और उस समय प्रार्थना कर रही सुन रही है कि श्याम सुंदर शिव प्रिया जी से प्रार्थना कर रही हैं कि इस कुसुम तलप को आप अलंकृत कर श्याम सुंदर की उस कला को देख करके उनकी अच्छुता को देख करके उनके सौंदर्य बोध को देख करके कोई भी कला ऐसी नहीं है जिसमें वे न्यून हो ऐसी उनकी अच्छुतता का दर्शन करके रस में ही वे अच्छुत नहीं है बल्कि कला बल वीर में भी अच्छुत होकर के विराजमान है ऐसे उन अच्छुत के उत मकरंद रसम मधुर <coughs> प्रार्थना में जो रस हैं, उन पार्थ प्रार्थना में रस का में धयानी धय माने पान करना उनका मैं कब पान करूंगी तो दासी सुन रही है और अपूर्ण रूप से आनंदित हो रही है आ मेरी स्वामी ऐसी मेरे स्वामी वे भी श्री स्वामी की ऐसे प्रार्थना करते हुए विराजमान है तो अपनी स्वामी के महत्व का श्रवण करके मैं पूरी नहीं समा रही और उस समय श्री स्वामी ये कहे कि अरे माधव मां मुंश मुंश अरे दूर हटो दूर हटो तो मेरे श्री हस्त को ग्रहण मत करो मेरे अंचल को ग्रहण मत करो ऐसे कुटमित भाव को धारण करके श्री स्वामी कह रही हैं मां मुंच मुंच मुझे, मुझे, मुझे छोड़ दो छोड़ दो ऐसा कह करके सती गदगद गदगदोक्त गद ऐसे मैं सती हूं मैं पति हूं मेरा स्पर्श मत करना मेरा स्पर्श मत करना ऐसा कहकर के गदगद आधे जो बचन है आधा कह पाती है आधा हाथ से आधा मुख से आधा नैनों की भंगिमा से कहीं आधा पर्दा कह रही है तो आधे बचन जिनके निकल रहे हैं ने पूरे बाकी भी निकल रहे हैं ऐसे बचनों को तभी के तब मैं आपके निकट आऊंगी और सुन लूंगी तो क्या मेरा ऐसा इतनी दुर्लभ वस्तु को करने का यह अधिकार है क्या और उस आपकी और से हरण क्षपा में श्याम सुंदर से भी के भी आगे आकर के श्री श्याम सुंदर को भी आक्षेप पूर्वक डांटूंगी अरे चंचल अरे दुर्ललित, अरे ध्रष्ट राजकुमार खबरदार हमारी स्वामी वृंदावन के अधीश्वरी हैं उनके साथ में चंचलता मत करना उनकी आज्ञा का पालन करना ऐसे स्वामी को भी डाटती हुई मैं कब विराजमान हूँ ऐसी दुर्लभ अधिकारे श्री स्वामी जो आप मुझे प्रदान करेंगी उस अधिकार को प्राप्त करके मैं कृष्ण हो जाऊंगी कब ऐसा दुर्लभ वस्तु मुझे मिलेगी किम शब्द में पहला जो भाव है वो है दुर्लभता दुर्लभता को दूसरा भाव है मेरे शरीर की साधनहीन को और तीसरा भाव है कि नहीं बल्कि मैं तो हूं। फिर भी अपराधनी साधनहीन वस्तु पात्र को आप ऐसा दुर्लभ अधिकार क्या प्रदान करेंगे और कब प्रदान करेंगे इस कृपा के बिना मेरे पास में कोई दूसरा साधन नहीं है और मेरे पास में इसके बिना एक क्षण भी मैं रह नहीं सकती हूं प्रतीक्षा कर सकती की सामर्थ्य नहीं भावों को यहां जितना मधुरता के साथ में श्री विष्णा चक्रवर्ती ने प्रकट किया इस स्तोत्र में वो अद्भुत है तो वाचस्वी निकटम हरिम आक्षपांग आपके वचन को सुनकर के मैं श्री हरि हरि शब्द में कितनी मधुरमा देखिए अच्छुत शब्द हरि शब्द ये दो शब्दों का प्रयोग किया अचुत का तात्पर्य है वे श्री कृष्ण सारे गुणों रस की परिपूर्णता से पूर्ण है और हरि शब्द का तात्पर्य है कि वे श्री प्रिया के चित्त को हरण करने वाले तो ये जो अपूर्व भाव है उस भाव को ये प्रकट करने वाले हैं तो हरिम यहां जो यथार्थ शब्द का प्रयोग किया जा रहा है हरिमा ने हरण कर लेने वाला यथार्थ शब्द का वहां प्रयोग किया जा रहा है तो उसमें हरिम आक्ष उल्टे हरि को डाटूंगी इतना अधिकार इस मंदिर का ये सौभाग्य कोई मामूली बात है क्या ऐसी दुर्लभ वस्तु की प्रार्थना कर रही बामाम उदस्य निज भक्ष से निरुद्धा आनंद बाष्पम बाष्पति मिताम मुह उलती व्यस्ताल स्थल स्खलित बेनी अवधि तो क्ष साध जन्मेव कृतार्थ यानी हर जगह प्रार्थना करते हैं लोट लकार का प्रयोग करके वो कृतार्थ यानी इनका प्रयोग करके ऑपरेटिव केस में अभिलाषा अपनी प्रकट कर रहे हैं कि बाचस तब निकटम हा वाम उदस्य निज बक्षस्य तेन रुद्धा जब बामम श्री प्रिया वाम धारण कर रही है उस समय श्री श्याम सुंदर निज से तीन वृद्धाम सामने प्रिया के अड़ करके शिवप्रिया को इधर उधर जाने से रोके तो बामम माने शिवप्रिया उनको उदस्य निज वक्षस तेन अपने वक्षसल से श्री बामा को सामने अड़ करके श्री बामा प्रिया को रोकने का जिस समय प्रयास करेंगे उस समय आनंद बाष्प बाष्पति मिताम श्री प्रिया उनके नैनों में आनंद के अश्रु छ दिखा रही है जैसे भय तो भीतर से अपूर्व आनंद के जो अश्रु हैं वो आनंद के अश्रु छपति भाश, भाश्प, भाश्प, मितान अत्यंत जो आंसू हैं उन आंसुओं को जो उच्छलित करती हुई विराजमान होगी श्रीप्रिया उनके अलग कहीं व्यस्त हो रहे हैं व्यस्ताल काम जिनकी चोटी भाव में खुल गई है जिनकी बैनी भाव में खुल गई है ऐसी विश्वप्रिया व्यस्ताल काम जिनके अलग खिल गए खुल गए हैं और खलित स्खलित बेणूणी बेड़। में से मल्ल काम आदि के पुष्प जहां गिर रहे हैं अब नीवी भी भी जिनके जिनके ओढ़ना वो खिसकते हुए चले जा रहे हैं प्रेम की में ऐसी हे श्री स्वामनी, मेरी स्वामनी, आपकी उस रस्मई प्यारे को आत्मसमर्पण कर, करती हुई जो आपकी अपूर्व स्थिति है स्वामी ऐसे आपका दर्शन करके कि जहां मुख पर नेति तो वचन है परंतु स्वरूप भाव की अक्षेता में जहां पूर्ण समर्पण प्राप्त होता हुआ चला जा रहा है ऐसी ऐसे आपका दर्शन करके मैं अपने जीवन को कव कृतार्थ करूंगी स्व जन्म जन्म मान जन्म अपने जन्म को मैं कव कर कृतार्थ करूंगी बल्हा बड़ी सुंदर भावपूर्ण अतिगूढ़ रहस्यपूर्ण जो स्थिति है उस स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि बामता धारण कर रही हैं परंतु तो प्रिया की बामता को उदस्य माने तिरस्कार करके श्री शाम सुंदर निज बेन श्री प्रिया के सामने अड़ करके ठाड़े हो जाए और अपने वक्षसल से शिवप्रिया को रोक ना चाह रहे निज वु शिवप्रिया और कैसी है आनंद बाष्प तिमिता आनंद के आंसुओं से तिमित माने भीग रही है आनंद के आंसुओं से जो भीगती हुई विराजमान है जिनके आनंद के आंसु छलक आए और उच्छलती जो अत्यंत अत्यंत उत्साह से युक्त हो रही है जिनका भाव परिपूर्ण रूप से प्रकट हो रहा है आनंद के अश्वों को बाहर प्रकट करती हुई विराजमान है और वैशाल काम जिनके भाव के कारण चोटी कहीं ढीली पड़ गई है बैनी शिथिल हो रही है और उसमें से खलित बेणी पुष्पेणी पुष्प बिखर रहे हैं। और अमर जिंदी भी जिनके ओढ़ना जिनके वस्त्र वे भी शिथिल होते हुए चले जा रहे हैं ऐसी हे श्री स्वामी ऐसी इतनी दुर्लभ वस्तु तो, हाय हाय मेरे शरीर के साधन ही को श्री किशोरी जी कब आप प्रदान करोगी ये लोग का स्वभाव है जिस चीज का अधिकार है जिस चीज की योग्यता है उसको मांगा जाए तो उसको लोग नहीं कहेंगे वो तो हमारा क्लेम बनता है उसको मांगे यदि अपना अधिकार बन रहा हो लोग उसको ही कहेंगे कि जो वस्तु तो अत्यंत दुर्लभ है हम उसके अधिकारी नहीं है फिर भी उसको चाहा जाए उसका नाम लोभ है यदि अपने अधिकार की वस्तु को चाहा जाए तो उसको लोभ नहीं कहा जाएगा तो यहां पर ये यह कह रही हैं ये लोभ की एक स्वरूप है इतनी मूल्यवान वस्तु और उसको आज मैं चाह रही हूं तो किम शब्द का ये जो भाव है कि दुर्लभ जो वस्तु है उसको चाहा जाए उसे यहां वो दासी चाहते दोबारा सुन बामम उदस्य श्री प्रिया की जितनी भी बामता है उस बामता को दूर करके निज तेन बेंद्र श्री श्याम सुंदर अपनी छाती चौड़ी करके श्री प्रिया के मार्ग को रोक दें छाती अड़ा करके श्री प्रिया के मार्ग को रोक रहे हैं उस समय व्यस्ताल काम हूं श्रीप्रिया की चोटी वह शिथिल हो रही है और स्खलित बीण चोटी के ऊपर जो बेणी लगा रखी है उस बेणी से मल्ल का माध्यमी के पुष्प झड़ रहे अवधि जिनके वस्त्रों के बंधन शिथिल होते हुए चले जा रहे हैं भाव की विकलता में ऐसे त्वाम वीक्ष स्वामिनी जी मेरी स्वामी जी हे मेरी इस दासी को क्या आप ऐसा सौभाग्य प्रदान करेंगी कि आपका दर्शन करके साध से मैं अपने जन्म को से करूंगी अपने जन्म को कृतार्थ करूंगी ऐसी मेरे ऊपर कृपा करें दुर्लभतम वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना हो रही फिर आगे कह रहे हैं पे बहुशिल्प जी पौषे निवेश निभाले वातायना क्या मेरा ऐसा कभी सौभाग्य होगा कि अत्यंत मूल्यवान जो वस्तु है उस मूल्यवान वस्तु का मैं दर्शन करूंगी आपकी उस रसावस्था का मैं दर्शन करूंगी तल पे मैं ही रचते। मैंने जिस सुंदर कुंज की रचना की है जिस पुष्पया की रचना की है बहु बहुशिल्पभाजी और कुंज को अत्यंत कुशलता के साथ में सौंदर्य बोध के साथ में बड़ी एक एक पुष्प को बड़ी कुशलता से विन्यस्त करके जिस कुंज को मैंने अपूर्व से सजाया है तो बहुशिल्पभाजी अनेक शिल्पों का जिसमें प्रयोग किया गया है ऐसे ही शैया के ऊपर कुंज के ऊपर पौष्य निवेश्य पुष्प से बनी हुई पे पुष्प से बनी हुई शैया के ऊपर हे श्री स्वामी कब मैं आपको विराजमान करूं और भावती नन श्री जब अनुकूल नायक होकर के आपसे प्रार्थना कर रहे हैं उस समय आप नेती नेती को इति नैती इन बचनों को कहती हुई जब आप उस शैया को अलंकृत करेंगी श्री श्याम सुंदर को अपने प्रेम सेवा समर्पित करती हुई जब विराजमान होंगी श्याम आपको यहां निख तो है ही नहीं में में विशुद्ध रूप से श्री का सुखी विराजमान है तो कृष्णम सुखेन्मयतम श्री श्याम सुंदर की परिपूर्ण रूप से जहां सेवा ही तुम्हारा धर्म है श्री काम और प्रेम में तो मूलभूत अंतर ही है काम में अपना स्वार्थ है और प्रेम में प्यारे का स्वार्थ है तो नुकुंज मंदिर में श्री प्रियालाल का जो मिलन है उसमें अपने स्वार्थ का तो कहीं स्पर्श मात्र भी नहीं है तो उन कृष्ण को सेवा सुख के द्वारा आनंदित करती हुई अनंत नीलम अनंत लीला वाले उन श्री श्याम सुंदर को आप जहां निषेध वचन के द्वारा भी परिपूर्ण रूप से आनंदित करेंगी बात ना तो नहीं, नहीं निभाले आने। उस समय आपकी उस मधुर लीला का दर्शन करने के लिए मैं बहाना बना करके बाहर निकल जाऊंगी निकुंज मंदिर के और श्री श्याम सुंदर की प्रिया के प्रति आत्मसमर्पण प्रिया का श्याम सुंदर के प्रति जो आत्मसमर्पण और जिस आत्मसमर्पण में निज का सुख कहीं भी विराजमान नहीं है केवल सेवा की भावना ही विराजमान है परस्पर सेवा की भावना ही विराजमान है ऐसी आपकी उस प्रेम सेवा का युगल की युगल के प्रति जो प्रेम सेवा है दोनों की परस्पर प्रेम सेवा उस प्रेम सेवा का कब मैं दर्शन करूंगी तो बातायनात् नयन श्री बीच में अनंग रंग कुंज श्री अनंग मंजिली की कुंजी विराजमान है उस अनंग मंजिली की कुंजी के आठ पहलू वो कुंजी है उस आठ पहलू कुंजी में चारों दिशाओं में चार दरवाजे हैं, बीच में दो दो खिड़की हैं, उन दो दो खिड़कियों में जो लताएं हैं, वे लताई ही पर्दा के रूप में विराजमान है उन लताओं के छिद्र में कहीं अपने नैन लगा करके श्री सरकार को संकोच नहीं हो इसलिए नैन लगा करके दर्शन कर रही है और दर्शन करते हुए नैन तो अपने नैनों को लगा करके मैं कब दर्शन करूंगी श्री जो निज महल उस निज महल के अंग रंग कुंज उसमें ही आठों दिशाओं में आठ सेवा कुंज विराजमान है चार आंगन है और चार आंगन के बाद में फिर चार आंगन के ही दो दो आठ जो कुंज है वो आठ कुंज विराजमान कहीं मंगला कुंज <laughs> कहीं स्नान कुंज कहीं श्रृंगार कुंज कहीं भोजन कुंज कहीं रास कुंज कहीं विश्राम कुंज कहीं पाषा कुंज ये जितनी भी आठ कुंज हैं कुंज विराजमान तो बीच में अष्ट पहल अष्टकोण मोहन महल अनंग कु की चारों दिशाओं में चार बड़े द्वार हैं जिनके आगे चार चौड़े चौक बरामदे विराजमान हैं जहां पर चारों कोनों में सुंदर सिंहासन वो सिंहासन विराजमान है शिप्रियालाल किसी भी आंगन में आकर के विराजमान हो वहां पर सिंहासन विराजमान है सब सखीना घेर करके खड़ी हो जाती हैं, जैसे प्रातः काल के समय पूर्व कुंज जो है वो पूर्व कुंज में आप विराजमान होते हैं पूर्व की जो अ बरामदा है उस बरामदे में बड़ा भारी हॉल है वो आंगन आंगन उस आंगन में विराजमान होते हैं आंगन हैं उन चारों आंगन के ही और दो दो कुंज जो हैं वो सेवा कुंज विराजमान हैं जिन सेवा कुंजों में विभिन्न कहीं स्नान कुंज कहीं श्रृंगार कुंज कहीं पाशा कुंज कहीं रास कुंज कहीं भोजन कुंज कहीं विश्राम कुंज आदि अलग अलग विराजमान है और वहां श्री सखीगण कभी जैसे लीला की अंकुलता हो उस अंकुलता के अनुसार श्री प्रियालाल की सेवा करती हुई विराजमान इन ये बीच का जो मोहन महल है बीच जो अनंग रंग कुंज है इस अनंग कुंज के ही चारों दिशाओं में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इनमें चार सुंदर सरोवर विराजमान हैं रूप स्वरूप मान और मथुर उन सरोवरों के नाम हैं श्री महावाणी जी में योग पीठ का वो पूरा स्वरूप कहीं बहुत सुंदर प्रकार से अंकित किया गया तो वो चार जो कुंडमान है तो बीच की जो कुंज है अनंग रंग कुंज उनमें और दो दो जो मार्ग हैं वो दो दो मार्ग गए हैं कुंज के ही उन कुंडों के दोनों ओर सखियों की अलग अलग कुंज हैं जो पैटर्न श्री मुख्य कुंज का है वैसा ही पैटर्न उन सखियों की कुंज का भी है और उनमें श्री जल भरने के सोपान तो एक ही कुंड में दो जो कुंज हैं उन कुंजों के मार्ग वहां पर विराजमान है पश्चिम की तरफ का आगे की तरफ का जो मार्ग है वो श्री वृंदावन की ओर जाता है तो एक महल है महल के बाद में फिर शिव वृंदावन बिहार के लिए एक मार्ग गया एक एक मार्ग कुंजों की ओर एक मार्ग प्रधान कुंज की ओर और, और राह जो एक शेष वो शेष मार जा रहा है शिव वृंदावन की ओर श्री श्रीमदावन का आकार श्री यमुना जी से परिवेषित होकर के विराजमान है कंकण का आकार का तात्पर्य है श्री यमुना तीन तरफ से घेरे हुए हैं श्री वृंदावन को और एक तरफ का जो मार्ग है वो कहीं खुला हुआ है वर्तमान में भी श्री वृंदावन के जहां विराजमान हैं, यहां के स्वरूप का दर्शन करें तो श्री यमुना जी वृंदावन को तीन ओर से घेरी हुई उत्तर से आकर के और पूर्व का जितना भी भाग है उस स्वों को घेरती हुई फिर दक्षिण की ओर जा रही है केवल नैरत्य का जो क्षेत्र है वो श्री वृंदावन का खुला हुआ है का तीन ओर से उत्तर पश्चिम पूर्व ये तीन दिशाएं श्री यमुनाथ जी घिरी हुई हैं वृंदावन के वर्तमान में भौगोलिक जो स्थिति है वो भी लीला के अनुरूप ही, वो ही है वही वही स्वरूप है वृंदावन एक बीच में कछार में बीच में बसा हुआ है जिसके तीन ओर यमुना जी जैसे कड़ा हाथ में पहना जाए तो तीन तरफ से बंद है केवल एक तरफ से उसका मुंह होता है चौड़ा कर लो फिर दबा दो पहन लो तो वो शिव वृंदावन की स्थिति है श्री यमुना जी के किनारे अनेक अनेक उत्साह कुंज हैं जहां पर के विशेष रूप से उत्साह कुंजों में उत्सवों की विभिन्न कुंजे विराजमान हैं। कहीं चंदन यात्रा कुंज है कहीं रथ यात्रा कुंज है कहीं दीपावली कुंज है कहीं कही मान कुंज है कहीं दान कुंज है तो ये जितने भी लीलाएं हैं विशेष विशेष अवसरों की लीलाएं वे लीलाएं भी वहां पर विराजमान हैं सो उत्सव कुंज विराजमान है साधक का यह कर्तव्य है कि वह अष्टकालीन सेवा जब करने के लिए विराजमान हो नित्य दैनंदिन सेवा उस दैनंदिन सेवा को साधक को सदना करना चाहिए स्वार्थ का त्याग करके अर्थात तत्सुख सुखी भाव को धारण करके वह सेवा करते हुए विराजमान हो निज का सुख नहीं है प्यारे के सुख में ही सुख मान इस लक्ष्य को धारण करके कि कैसे युगल को सुख प्राप्त हो इस दृष्टि से वह सेवा करे तो अष्टकालीन जो सेवा सुख है वह सेवा सुख सर्वदा काम रहित होकर निज स्वार्थ से रहित होकर के बेकार रहित होकर के वो सेवा करे जो उत्साह सुख है वह सर्वदा रसिकनों के संग उनकी अतिशयता से विशेष अवसर आने पर रसिक जनों के संग के साथ में फिर उत्साह सुख को वह श्रवण करे इनमें श्री प्रियालाल इनका सूरज सुख ही सबसे बड़ा सुख होकर के विराजमान महावाणी जी का तीसरा जो चैप्टर है वो सूरज सुख है सूरज सुख का तात्पर्य है कि श्री प्रियालाल जहां अपने स्वार्थ का त्याग करके परस्पर एक दूसरे की सेवा करते हुए उस सुख की प्राप्ति होगी और रसकों का रस का बोध रसकों को रस का जो बोध होता है वह सर्वदा सखियों के रसजनों के प्रियालाल के वार्तालाप से ही होता है श्री स्वामी जी की स्वामी हरदास जी उनकी जितने भी बाणी है वो बाणी केलमाल संपूर्ण केलमाल वह संवाद के रूप में ही है उसमें कहीं ना कहीं संवाद है और संवाद के माध्यम से जैसा प्रेम सामने प्रकट होता है वैसा वर्णन करने से नहीं होता है संवाद की किसी एक वाक्य शब्द में वाक्य तो बहुत बड़ी बात है किसी एक शब्द में किसी एक निपात मात्र में इतना भाव भरा हुआ है कि नहीं जानी कितने भाव सामने प्रकट हो जाए इसलिए संवाद के द्वारा जैसा सीधा अपरोक्ष अनुभव होता है वैसा वर्णन के द्वारा नहीं होता है वर्णन करने में साधक और लीला इनके बीच में बक्ता रहता है परंतु तो जहां संवाद के द्वारा कोई वस्तु को जाना जाता है वहां पर लीला और भक्त आस्वादक इनके बीच में कोई व्यवधान नहीं रहता है कोई दूसरा पात्र नहीं रहता है प्रियालाल की चेष्टा है प्रियालाल का जो वार्तालाप है वह सीधा ही उस माधुर्य का आस्वादन प्राप्त कराता है इसलिए अपरोक्ष अनुभव की जैसी सुविधा वार्तालाप में प्राप्त है वैसी सुविधा डिस्क्रिप्शन के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकती है वो वार्तालाप के द्वारा वर्णन के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकती है और जहां वार्तालाप सीधा लीला का दर्शन और लीला का वार्तालाप होता है वहां पर श्री प्रियालाल के हृदय का उनके भाव का जैसा साक्षात्कार से अपरोक्ष रूप से बिना व्यवधान के प्राप्त होता है वैसा किसी दूसरे माध्यम से नहीं हो सकता है इसलिए फिर सहज सुख जो है वही सबसे बड़ी वस्तु है और संपूर्ण शास्त्रों का संबंध उस आधार पर निगम पद्धति से फिर सिद्धांत सुख के द्वारा प्राप्त होता है तो रसकों की जहां वर्णन करने की पद्धति रही वो पद्धति यही रही कि सबसे पहले वे सिद्धांत का वर्णन करते हैं सिद्धांत के बाद में वे नित्य लीला बिहार का वर्णन करते हैं लीला बिहार में विभिन्न उत्सव आने पर उन उत्सवों का वर्णन करते हैं सारे, <laughs> सारे उत्सव और सारे लीला बिहार उनका अंत में लक्ष्य जो है वह श्री प्रियालाल का मिलन ही है और उस मिलन में प्रियालाल की जो अपूर्व प्रीति है वह प्रीति विशेष रूप से सखियों के परस्पर संवाद श्री स्वामी का सखी के साथ में संवाद लाल जी का सखी के सा, साथ में संवाद और श्री प्रिया जी का लाल जी के साथ में संवाद इन संवादों के माध्यम से जैसा भाव प्रकट होता है वैसा भाव कहीं दूसरे के प्रकट नहीं होता है और इन सब का का अंत अंत में में जो लक्ष्य लक्ष्य होता है वो अंत में सर्व का है। श्री प्रियालाल का स्वस्वरूप में श्री निज वृंदावन में अपनी ही आह्लादनी शक्ति श्री प्रिया जी के साथ में जो बिलास है उसमें माधुर्य का जैसा आस प्रकाशन होता है ऐसा प्रकाशन कहीं दूसरी जगह नहीं होता अतः माधुर्य भगवत्ता सार न सारे माधुर्य का परिपूर्ण सर्वोत्तम प्रकाशन प्राप्त करने के लिए अंत में शिवप्रियालाल का विलास ही सबसे अधिक माधुर्य का प्रकाशन है और उसी में भगवत्ता का परम परम सार प्रकट होता है तो रसिक जन सेवा सुख उत्साह कहीं सिद्धांत सुख में ही करते हैं और परम उपास रूप में श्री प्रियालाल उनकी रूप माधुरी का दर्शन करते हैं यहां पर जो सखी है वो श्री किशोरी से संवाद करते हुए यही प्रार्थना कर रही है कि हे श्री स्वामी जो कब वो अवसर होगा कि आप मुझे ये सेवा प्रदान करेंगी ऐसी दुर्लभ सेवा एक अयोग्य व्यक्ति को अयोग्य नहीं बल्कि अपराधी व्यक्ति को जिसके पास में कोई दूसरा साधन नहीं है ऐसे जो अकिंचन सर्व साधन विहीन ऐसे व्यक्ति को जल्दी से जल्दी प्रदान करो क्योंकि वो इस समय अत्यंत अत्यंत तो उत्सुक होकर के व्याकुलकर हो के विराजमान है तो प्रार्थना कर रही है कि मुझे वो अवसर मिलेगा कि श्री श्याम के आप प्रेम सेवा करती हुई विराजमान श्याम आपके प्रेम सेवा करते हुए विराजमान और जिस प्रेम सेवा में कहीं निज स्वार्थ है ही नहीं केवल प्रिय को सुख देने की भावना विराजमान है ऐसे आपके उस मधुर स्वर का मधुर लीला का में कब बाता नये निभा लाल को संकोच न हो इसके लिए श्री जो मोहन महल श्री अनंग मंजरी जी की जो कुंज उस अनंग मंजरी जी की कुंज में चारों दिशाओं में जो चार द्वार हैं, हैं, उन उन चारों द्वारों के साथ में जुड़ी हुई जो दो खिड़कियां है जिनमें सुंदर लताए बिराजमान हैं, उन लताए लतारूपी लता पर्दाओं के रंध्र से मैं कब आपका दर्शन करती हुई विराजमान होंगी की तल पे सुंदर जिसमें संपूर्ण बोध और कलाओं का हो रहा है है संस्कृति संस्कृति इतनी महत्वपूर्ण कि इसमें सारी कलाओं का ललित कलाओं का जितना सुंदरतम और उदात्ततम प्रयोग हो सकता है वैसा और कहीं दूसरी जगह नहीं होता है संगीत वास्तु चित्रकला मूर्ति कला सारी कलाओं का कला कला कला सारी पाकला सर्वोत्तम विराजमान होकर के कब मैं आपकी सेवा करती हुई अपनी पहले तो अपनी जितनी भी स्किल है अपनी जितनी भी कला है उस कला का उसमें प्रयोग करूंगी प्रयोग करके तल पे मई रचते बहुशिल्प भाजी उस तल्प के ऊपर पौष्य निवेश भवती पुष्पया के ऊपर आपको विराजमान करके जहा आप नौ ऐसे वचन कहती हुई कुटमित भाव प्रकट कर रही हैं उन कुटमित भाव को भी श्रवण करके श्री लाल और ज्यादा उल्लसित होकर के जहा आपकी सेवा करने के लिए प्रवृत्त हो रहे हैं ऐसे श्री श्याम सुंदर की सेवा करते हुए हे श्री स्वामी आपका कव में दर्शन करूंगी स्थित बहेर व्यजन यंत्र निबद्ध होगी कभी मैं निकुंज निवृत्त निकुंज मंदिर के बाहर विराजमान हो जाऊंगी निवृत्त निकुंज मंदिर वो स्थान है जहां पर केवल प्रियालाल विराजमान है इन में भी कुंज मंदिर वो जहां पर प्रियालाल सखी तीनों विराजमान है कुंज वो जहां प्रियालाल सखी और स्वपक्ष प्रतिपक्ष तटस्थ पक्ष अन्य गोपी गण भी जहां पर विराजमान है और वन वृंदावन वो जहां पर सखा पक्ष भी विराजमान है तो जहां पर सखा सभी गोपी सखी और श्री प्रियालाल सब विराजमान उसका नाम बन वृंदावन जहां अन्य सारे पक्ष स्वपक्ष तटस्थ विपक्ष माने गोपी सखी और श्री प्रियालाल तीनों विराजमान उसका नाम निकुंज और जहां केवल श्री किशोरी और श्री लालजी विराजमान उसका नाम निवृत्न कुंज तो निवृत्न कुंज निकुंज कुंज और वन इन चारों में आप जब क्रिया करते हुए विराजमान हैं उस समय मैं आपका कब दर्शन करूंगी आपकी उस लीला का दर्शन करूंगी तो स्थित्वा बहिर कभी श्री कुंज में मैं बाहर विराजमान होकर के कुंज के तीन जो आवरण है उनमें भी बाहर का जो आवरण है जिसमें जिसमेंगढ़ भी आ सकते हैं जिसमें श्री गोपीगढ़ भी विराजमान है लाल जी भी विराजमान है, है ऐसे बहिर कुंज के बाहरी परकोटा में विराजमान होकर के व्यजन यंत्र निविध डोरी जो पंखा है डोरी का पंखा उस डोरी के पंखे को खींचती हुई वेजनयंत्र माने जो डोरी का पंखा है झूला का पंखा उस झूले के पंखा से नवद डोरी उससे बधी हुई डोरी को खींचती हुई मैं पानी विकर्षण बशात अपने श्री हस्त से उस डोरी को खींचती हुई पंखा की डोरी को खींचती हुई मृद बीज जे धीरे धीरे युवा सरकार उनके ऊपर पंखा करती हुई ग्रीष्म में बेराजमान होगी। डोरी के पंखा से की डोरी खींचते हुए मैं कब आपकी सेवा करूंगी उत्तुंग समबिंदु जाल आप जब उत्तम विलास के जो अपूर्व प्रेम विलास विवर्त उस प्रेम विलास विवर्त में श्री लाल दोनों श्री मस्तक के श्रीमस्तक के ऊपर श्रम बिंदु जाल जहां पसीने की बिंदु सुशोभित हो रही हैं है आलोपयानी बने तई ही कुछ बोलते हुए आलोपयामी उन प्रश्वित की पृदूदों को पहुंचूंगी और स्मितम उदगिरानी मैं अपनी मुस्कान उनको प्रकट करूंगी श्री रूपमंजरी मंजरी मुख नाम आदेश में सप्तम सिरसा बहानी श्री रूपमंजरी मंजनी जो प्रिय किंकनी गण हैं उनके आदेश को मैं ग्रहण करती हुई विराजमान होंगी कभी ये नवदासी चरणों में श्री प्रिया जी ने आज पुरस्कार में इसे लाड में नए नूपुर दिए हैं अपने नूपुर दिए हैं और उन नूपुरों को मटक करके छम छम करते हुए नूपुर की कितनी तेज आवाज हो रही है उनसे उनकी नींद वो जाएगी चल साप पहन करके आ पहले नूपुर उतार करके आ उस समय श्री रूप जी के आदेश को धारण करके बजते हुए नूपुर का त्याग करके बिना बजती हुई जो साठ है उनको धारण करके जो श्रीअंग से चिपकी हुई है जिसमें स्वर नहीं हो रहा है ऐसी चो पहलू साठ उनको धारण करके कब मैं आऊंगी तो श्री रूप मंजनी मुख श्री रूप मंजनी जिनमें प्रधान है ऐसी प्रिय किंकृष सॉरी जो है उनके आदेश हम देखो रूप मंजिली जी ने मुझे जो आदेश दिया है उस आदेश को ही सतम सिरसा बहानी ये छोटी दासी जो सबसे छोटी है लालली है सब इसको हुक्म चलाएं सब इसके गाल के ऊपर चपत लगा कर चल ये कर चलिए कर दौड़ दौड़ करके मैं सेवा करती हुई जाऊंगी तो आदेश में वो इसके ऊपर सब हुक्म चलाने वाली हैं सबके आदेश को यह दासी बहानी सिर के ऊपर धारण करेगी और तेन भंत परमान कंपा पात्री भवानी और उस आदेश का पालन करने के कारण मैं नी तो तुलसी श्री तुलसी मंजिरी जी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी की परम अनुकंपा पात्री बनकर के विराजमान होंगे मामूली बात है क्या गुरु परंपरा को प्राप्त करना अरे हम ऐसे वैसे नहीं है पता है हम कौन है हम उन उस परंपरा में है ये कितनी बड़ी बात है ये कितनी बड़ी संपत्ति है तो दीक्षा कोई अपने आप को छोटा करने की विधि नहीं है बल्कि अपने गौरव को महा बढ़ाने की विधि है। तो आज श्री तुलसी की अनुकंपा पात्र मैं ऐसी वैसी नहीं हूं मैं कौन हूं श्री तुलसी मंजरी उनकी अनुकंपा पात्र होकर के विराजमान मैं श्री विशाखा के युद्ध में श्री विद्या जी के युद्ध में उनके अनुकंपापात्र होकर के उनके अनकंपापात्री ये दासी विराजमान इस निज दासी स्वरूप को कहीं ग्रहण करना जो दास में दृढ़ होकर के बिना चुत होते हुए जो विराजमान है ऐसे भाव को धारण करके विराजमान होना ये कोई मामूली बात है क्या तो अनुकंपा पात्री भवानी कव में श्री तुलसी मंजरी की निज युथेश्वरी की अनुकंपा पात्री बनकर के विराजमान होंगी और सुखेन सुखे सेवा प्रिया लाल की सेवा करूंगी तो निज दासित्व का अभिमान ये इससे बढ़कर के कोई दूसरा गौरव का विषय नहीं हो सकता है उस अभिमान को धारण कर दिए और अंत में माल्यान हार मिर्जा विचित्र वर्तीश घोषणा गुरु चंदना लवंग खरादि युता सखी भी साधम मुदा विरचयान कलाम प्रकश्य विविध प्रकार की जो सेवा हैं उन विविध प्रकार की सेवा इनमें जो सेवा जिसको स्फुरित तो हो जाए वो ही उसकी मुख्य सेवा हो जाएगी कभी माल कभी फूल माला मालाने की जो सेवा है उसको मैं करूंगी सभी सेवा सब करेंगी पर तो अपनी एक फेवरेट अपनी एक स्पेशल सेवा सबको पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए कौन सी सेवा शिवे प्रदान करना चाहती हैं, तो जो सेवा स्फुत हो भजन करते हुए नाम जप करते हुए उस सेवा को कहीं पकड़ने का प्रयास भी करना चाहिए और उसको श्रीमद गुरुदेव के साथ में नेगोशिएशन करके कहीं उस सेवा को प्रमाणित भी करा लेना चाहिए तो वही कह रहे हैं माल्याणी कभी माल पुष्प बीनने की सेवा कभी माल्याणी माने माला बनाने की सेवा फिर हार कटका सृजा हाथ कटक माने कड़ूला इत्यादि की जो मिर्जा माने इनको स्वच्छ करने की सेवा हार इत्यादि को उबालने की उबाल उबालकर उजालने की जो सेवा है उनको सेवा को धारण करना उनको धोने की उनको उजालने की उनको चमकाने की जो सेवा है उसको कर रही है विचित्र भर्ती, कभी विचित्र प्रकार की बत्ती बना करके श्री प्रियालाल की आरती करने की जो सेवा बत्ती बनाने की सेवा वो भी एक सेवा है शितानशु घुषण माने शीतानशु माने कपूर उस कपूर को घोटने की जो सेवा है चंदन के साथ में कपूर को घोटने की सेवा उसको मैं करूं अगर चंदन आदि अगर और चंदन और कपूर इनको घोट करके चंदन घिसने की सेवा वो मुझे प्राप्त हो फिर बीटी लंग कभी पान भी बीड़ी बीड़ा उनको बनाने की और उसमें लवंग लौंग को खोसने की जो सेवा है उसको मैं ग्रहण करूं कभी खपरा दिता कभी पान के भीतर गोला किशमिश उनको रख के चूना लगा हुआ जो पान की पत्ती उसमें गोला किशमिश रख के फिर उसमें कत्थे की छोटी छोटी गोली उसमें भीतर डाल दो और की गोली डाल करके कथा उबाल करके उसकी गोली बना करके तो उस गोली को उस पान के भीतर करके मैं रखू तो खपौरादी जो कथा है उस कथा इत्यादि से उस पान की बीटी को युक्त करके फिर उसमें फिर बंद करके उस बीड़ा को उस बीड़ा में लौंग लगा करके उसको बंद करने की जो सेवा है उसे मैं करूंगी बेरचे आने कलाम प्रकाश्यो बड़ी कलात्मकता को प्रकट करते हुए मैं कब उस बीड़ा को तैयार करूंगी जिसमें से कोई चीज गिरे नहीं सुंदर चीज बिराजमान पान यदि लगाया और पान बिखर गया तो किस काम का प्रकट प्रकत होगा तो पर कला प्रकाशित करके मैं सब वस्तु को बड़े कलात्मक प्रकार से श्री प्रियालाल इन दोनों को समर्पित करती हुई तो गार्निशिंग जो है वो भी एक अद्भुत चीज है किसी चीज को सजा करके जैसे प्रस्तुत करना उसको प्रस्तुत करते हुए कौ मैं सेवा करती हुई विराजमान होंगी ऐसे सेवा की कौन कौन सी सेवाएं हैं उन सेवा कौन सी क्या सेवा करें ये नए आदमी के लिए तो ये बड़ा बितर का विषय है समझ सेवा करो सेवा करो आप क्या सेवा करें रहे कोई तो समझ में नहीं आएगा उसके तो यहाँ पर श्री विष्णा चकुर्थी जी कृपा करके इनमें कोई सी एक सेवा अपनी परम प्रिय फेवरेट सेवा है उस फेवरेट सेवा को चुन करके इस प्रकार सेवा करने में प्रभुत्व हो तो किम में कौन सी मूल्यवान सेवा कितनी मूल्यवान है और वो मूल्यवान सेवा भी कौन सी सेवा है इस किम को कृपा करके यहाँ किम का विचार करते हुए अनंत अनंत जो सेवाएं हैं उन सेवाओं को श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाठ दासी स्वरूप में मंजिली स्वरूप में धारण करना चाहे बोलो श्री लाल की गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय श्री राधा राधारमण हरि गोविंद जय जय राधा निय गौर हरीब जय जा जय श्री राधेश